महाभारत सभा पर्व जी द्वारा युधिष्ठिर के पास द्वारकापुरी का वर्णन इंद्र उवाच यद जन्मकृष्ण से मानुषेशुमहात्म यसुदेव तदक्षा सद्र ने कहा युवशीवीरो परमात्मा श्री कृष्ण का मनुष्य योनि में जिस उद्देश्य को लेकर अवतार हुआ है और भगवान वासुदेव ने इस समय जो महान पुरुषार्थ किया है वह सब मैं संक्षेप में बताऊंगा अयम शत सहसाणी दानवाण निहत्य पुंडरीकाक्ष का पाताल विवरम जजऊ यनाधिगतम पूर्व प्रहलाद बलिशंबरि तम प्रापित शत्रुओं का दमन करने वाले कमल नयन श्रीहरि ने एक लाख दानवों का संहार करके उस पाताल विवर्स में प्रवेश किया था जहां पहले के प्रहलाद बलि और स्वर आदिदैत्य भी नहीं पहुंच सके थे भगवान आप लोगों के लिए यह धन वहीं से लाए हैं सपा समक्रम्य पांचजन्यम चीमता शिला संघान क्रम्य निशुंभ सगड़ो हत बुद्धिमान श्री कृष्ण ने पास सहित मूर नामक दैत्य को कुचलकर कर पंचजन नाम वाले राक्षसों का विनाश किया और शिला समूहों को लांघकर सेवक गणों सहित निशुंभ को मौत के घाट उतार दिया हयग्रीविको तो निहत दानवो बली मथित मृदे भौम कुंडल चारिते पुनः प्राप्त दिव्य देश सुखे शवे नह तत्पश्चात उन्होंने बलवान एवं पराक्रमी दानव हयग्रीव पर आक्रमण करके उसे मार गिराया और भौमास का भी युद्ध में संहार कर डाला इसके बाद केशव ने माता अदित्य के कुंडल प्राप्त करके उन्हें यशा स्थान पहुंचाया और स्वर्ग लोग तथा देवताओं में अपने महान यश का विस्तार किया यजंतु विविध सोमय मखर विष्ण अंधक और विष्णुवंश के लोग श्री कृष्ण के बाहुबल का आश्रय लेकर शोक भय और बाधाओं से मुक्त है अब ये सभी नाना प्रकार के यज्ञों तथा द्वारा भगवान का करे पुनर्बाणे सौरि आदित्या मन मुखाही गमित साध्या मधुसूदनम अब पुनः बाणासुर के वध का अवसर उपस्थित होने पर मैं तथा सब देवता वसु और साधिगण मसूदन श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित होंगे वाच अंधकान सरस्वय राम कृष्ण च वसुदेवं च वास्व भीष्मी कहते हैं युधिष्ठिर समस्त कुकुर और अंधक वंश के लोगों से ऐसा कहकर सबसे विद्यालय देवराज इंद्र ने बलराम श्रीकृष्ण और वसुदेव को हृदय से लगाया प्रद्युन सांबनिषान निरुद्धम चारण बभ्रम झल्लि गुम चारुदेश चा विद्रहा च सारणा क्रूरो पुनरा भाष्य था कि सस्वजयराजानम आहुकम कुकुराधिपम प्रद्युम्न सांब निषठ अनिरुद्ध सारण गद भानु चारुदेशन सारण और अक्रूर का भी सत्कार करके मृत्ता सुनिशूदन इंद्र ने पुनः सात्विकी से लाभ किया इसके बाद विष्णु और कुकुर वंश के अधिपति राजा उग्रसेन को गले लगाया वा वा भोज कृतवर्मा तथा अन्य अंधक वंशी एवं विष्णुवंशियों का आलिंगन करके देवराज ने अपने छोटे भाई श्री से विदा ली तथा स्चल प्रख्यम गज मैरावतम प्रभु भगवान इंद्र सब प्राणियों के देखते देखते स्वेत पर्वत के समान सुशोभित ऐरावत हाथी पर आरोपी चातरिक्षम चिवम च पर मुखाडंबर निर्घोष पूरे सके वह श्रेष्ठ गजराज अपनी गंभीर गर्जना से पृथ्वी अंतरिक्ष और स्वर्ग लोग को बारम्बार सर्वरत्न विभूषितम उसके पेट पर सोने के खम्भों से युक्त बहुत बड़ा हौदा कसा हुआ था उसके दांतों में सोना मढ़ा गया था उसके ऊपर मनोहर झूल पड़ी हुई थी वह सब प्रकार के रत्न में आभूषणों से विभूषित था अनेक सतरत्ना भी पताका भीरलंकृतम नित्य श्रुत मद श्राव फरंतम इव तो यदम सैकड़ों रत्नों से अनंकृत पा उसकी शोभा बढ़ा रही थी उसके मस्तक से निरंतर मद की धारा इस प्रकार बहती रहती थी मानो मेघ पानी बरसा रहा हो दिशागजम महामात्र कांचन स्रजमाशिता प्रभु मंदराग्रस्थ प्रतपन भान महाधिव वह विशाल दिग्गज सोने की माला धारण किए हुए था उस पर बैठे हुए देवराज इंद्र मंद्राचल के शिखर पर तपते हुए सूर्य देव की भांति उद्भाषित हो रहे थे ततो तथो वज्रमृह परमाकुशम यकीपति तदंतर शचीपति वज्रमय भयंकर एवं विशाल अंकुश लेकर बलवान अग्निदेव के साथ स्वर्गलोक को चल दिए। तम करेणु गजब्रात मगणा पृष्टो नूज प्रीता कुबेर वरुण ग्रहा उनके पीछे हाथी हथियो के समुदायों और विमानों द्वारा मरुद्गण कुबेर तथा वरुण आदि देवता भी प्रसन्नता पूर्वक चल पड़े स वायो पथमास्था वैश्वा नर पथम गाप्य सूर्य पथम देव तत्रीय इंद्रदेव पहले वायुपथ में पहुचकर वैश्वानरपथ अर्थात तेजोमय लोक में जा पहुंचे तत्पश्चात सूर्यदेव के मार्ग में जाकर वहाँ अंतर्ध्यान हो गए तथ सर्वदसारहानम दशाण आहुक नंदगोपस्हिषीय यशोदा लोकभता रेवती च महाभागाणी चतिव्रता सत्यांती चोभ गाधारी श्रीसुपावपीवा साध्वी विशोकाल साकेतुमा तथा वासुदेव महिष्योनिया विभूति द्रष्टुमस केशवस्थ वरांगना प्रियमा सभा जग्म आलोकम उचिता तरह कुकुक स्त्रिया उग्रसन की रानियां, की विश्वविख्यात रानी यशोदा महाभागा रेवती पत्नी तथा पतिव्रता रुक्मणी सत्याझाम्वती गधार राजकन्या सिंसुमा विशोका लक्ष्मणा साध्वी सुमित्रा हेतुमा तथा भगवान वासुदेव की अन्य रानियां ये सब सबकी सब श्री के साथ भगवान केशव की विभूति एवं नवागत सुंदरी रानियों को देखने के लिए और श्री अच्त का दर्शन करने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ सभा भवन में गई देव की सर्वदेव इनाम रोहिणी च पुरस्कृत दुदेव माशेन कृष्णम हलभृता सह देव की तथा रोहिणी सब रानियों के आगे चल रही थी ने वहां जाकर श्री बलराम जी के साथ बैठे हुए श्री कृष्ण को देखा तौ तो पूर्व देवकिं रोहिणी अभिवाद्य अभ्यवाद सप्तवीनाम श्रेष्ठ मातर उन दोनों भाई बलराम और श्रीकृष्ण ने उठकर पहले रोहिणी जी को प्रणाम किया फिर देवकी जी की तथा माता तथा सात देवियों में से श्रेष्ठता के क्रम से अन्य सभी माताओं की चरण वंदना की वंदे सह भगवान वास्वा विषुता पुनस्कृता उभक गक्रे देव की राम कव बलराम सहित भगवान् उपेन्द्र ने जब इस प्रकार चरणों में प्रणाम किया तब विष्णुकुल की महिलाओं में अग्रणी माता देवकी जी ने एक श्रेष्ठ आसन पर बैठकर बलराम और श्री कृष्ण दोनों को गोद में ले लिया साक्षाभ्याभ्याम सुथे तम देवकी देव, देव माते व मित्र वरुण वृषभ देव के सदृश विशाल नेत्रों वाले उन दोनों पुत्रों के साथ उस समय माता देवकी की वैसी ही शोभा हुई जैसी मित्र और वरुण के साथ देवमाता अदिति की होती है तत प्राप्ता यशोदा यादुहिता जाज्वल्य मना ब प्रभियाती व भारत इसी समय यशोदा जी की पुत्री क्षण भर में वहां आ पहुंची भारत उसके श्री अंग दिव्य प्रभा से प्रज्वलित से हो रहे थे एकाना हो कन्या कामरूपिणी ये सगणम कंसम जखान पुरुषोत्तम उस काम कन्या का नाम था एकानंगा जिसके निमित्त से पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने सेवको सहित कंस का वध किया था तत स भगवान परिजग्राह पाणीना दक्षिणेन कराग्रेन परिजग्राह माधव तब भगवान बलराम ने आगे बढ़कर उस माननी बहन को बाएं हाथ से पकड़ लिया और वात्सल्य स्नेह से उसका मस्तक सूंघा तदनंतर श्री कृष्ण ने भी उस कन्या को दाहिने हाथ से पकड़ लिया दुसाम सभा मध्ये भगनिम राम कृष्ण यो रुक्म पद्म पद्मे व्योत्मना गो लोगों ने उस सभा में बलराम और श्री कृष्ण की इस बहन को देखा मानो दो श्रेष्ठ गजराजों के बीच पे सुवर्ण में कमल के आसन पर विराजमान भगवती लक्ष्मी हो अथाक्षत महावृष्ट्या्यालाजपुष्प घृतर विष्णुवा किरण प्रीता शनार्दन तत्पश्चात पृष्ठिवशी पुरुषों ने प्रसन्न होकर बलराम और श्रीकृष्ण पर लाजा अर्थात खील फूल और घी से युक्त अक्षत की वर्षा की सबाला सृद्धाश्चा कुलबाधवा उपोप विवशु पीता विष्णो उस समय बालक वृद्ध ज्ञाति कुल और बंधु बांधवों से ही समस्त विष्णुवंशी प्रसन्नतापूर्वक भगवान मधुसूदन के समीप बैठ गए उद्यमान महाबाहु पौराणाम ऋतुवर्धन विवेष पुरुष व्याघ्र स्वाभेशम मधुसूदन इसके बाद पुरवासियों की प्रीति बढ़ाने वाले पुरुष सिंह महाबाहू मधुसूदन ने सबसे पूजित हो अपने महल में प्रवेश किया रुक्मिण्या सहित तो दिव्या प्रमोद सुखी सुखम अनुवत्या स भारत सर्वासा च यदुश्रेष्ठ सर्वकाल विहार वाहन वहाँ सदा प्रसन्न रहने वाले श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी के साथ बड़े सुख का अनुभव करने लगे भारत तत्पात सदा दीला विहार करने वाले यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण क्रमश सत्यभामा तथा जाम्बती आदि सभी देवियों के निवास स्थानों में गए जगा ची केशोक्णियाम निवेशनम फिर अंत में श्री कृष्ण रुक्मणी देवी के महल में पधारे ए सतात महाबाहो विजय साग एदर्थम चन्म आहुर् मानुषे चो महात्म महाबाहुष्ठिर सार्ग नामक धनुष धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण की यह विजय गाथा कही गई है इसी के लिए महात्मा श्री कृष्ण का मनुष्यों में अवतार हुआ बताया जाता है दक्षिणात्य प्रतिम्त